राशि के बाद काज तुम्हारा पी कह परम धर्म उपकारा रहे तला त जा जो दे संत संत प्रशंसि दस कही चलेष से रुनाई सुमन धनुष कर सहित साई चलत मारय सहृदय विचारा शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा अदयापन प्रभाव बेस्तारा निज बशीन सकल संसारा ई बारी चर केतु चंद मऊ मिटे सकल श्रुत सेतु चन्मच्रत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान भी ज्ञाना जत योग विरागा विवेक कटक सब सवभागा विवेक सहाय सहित शोष संयुग महीमूरे सदग्रंथ पर्वत कंदर नमः म जायते ही अवसर दुरे निहारिका कर तार को रखबार जग कर भर परा थ <गोई> के ही रतिनाथ जी कहूं कहूँ कौफिकर धनु सरु धरा जे जीव जगय छुष निज निज मर जादत जी, जी, जी जाद भय सकल बस काम नी जी नी जी नी जी बस काम श्या स्मरण करें कि भगवान ब्रह्मा जी के कहने पर देवताओं ने कामदेव का स्मरण किया और उससे प्रार्थना की कि हमारे काम के लिए आप जाएं शंकर जी के पास और उनको समाधि से उठाएं। कामदेव ने इस बात को स्वीकार कर लिया लेकिन उसने ये भी विचार करके देख लिया कि इसमें अब अपनी भलाई नहीं है मैंने ये जानते हुए कि ये कार्य करने में जीवन हानि होगी फिर भी उसने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली क्यों स्वीकार कर ली इसके कई कारण हैं। उनमें से एक कारण तो वो ये बताता है कहता तो है कि परोपकार सबसे बड़ा धर्म है इसलिए परोपकार के लिए हम ये कार्य करते हैं तो कहता कि तदप में कार्य तुम्हारा कहते यद्यपि हमारा मरना निश्चित है लेकिन फिर भी हम तुम्हारा कार्य करेंगे धर्म में उपकारा क्योंकि श्रुति कहती है कि उपकार सबसे बड़ा धर्म है साधे में देवताओं का कार्य उसने किया उसके कारण से उसे प्रशंसा भी मिली उसे गौरव भी प्राप्त हुआ जैसा वो कहता है कि परोपकार के लिए जीवन त्यागना चाहिए तो जीवन उसने परोपकार के लिए त्याग भी दिया तुलसीदास जी दोहावली में एक जगह लिखते हैं कहते हैं कि चार पदार्थ जो है वो धर्मक का मोक्ष उन चार पदार्थों में से उसे काम को भी एक स्थान मिल गया यद्यपि काम नरक का द्वार है लेकिन उसे भी चार पदार्थों में स्थान मिल गया उसका कारण ये है कि उसने परोपकार के लिए शरीर त्याग किया लेकिन दो विरोधी बातें नहीं थे कहते काम जो है नरक का द्वार है उसको तो कहीं ठहर नहीं मिलना चाहिए चार पदार्थों में उसको कैसे ठर मिल जाए संसार के चार जो मुख्य वस्तुएं हैं धर्म में मोक्ष कर्म प्रसाद फैलाते हैं चारो प्रसाद फैलाते हैं इनमें से काम का भी स्थान है या काम का स्थान कैसे प्राप्त हो गया इससे कैसे परोकार का प्राप्त हो गया इससे तो ही संसार में यदि कोई व्यक्ति बिल्कुल निकृष्ट हो सुच हो हीन हो किसी काम का न हो लेकिन एक बात केवल ये है कि वो परोपकार के लिए अपने जीवन देने के लिए तैयार हो जाए तो उसे भी स्वर्ग में स्थान मिल सकता है उससे बड़ा कोई धर्म नहीं सबसे बड़ा धर्म यही है तो पर जो परोपकार है उसकी महिमा राम जो स्वयं सुनाता है वो कहता है तो वो उसके अनुसार ये सिद्धांत है ये रांच तो मानस में कई स्थानों पर इसी बात को तो दोहराया गया है और और जितने ग्रंथ हैं व्यास जी के तमाम प्राण आदि है उनमें जहाँ अवसर आया है वहाँ परोपकार की बात कही गई है बार बार इस परोपकार की बात कही गई है गीता में भी परोपकार की बात जाता है परमार्थ की प्राप्ति में परोपकार सहायक जो स्वार्थी है अपने ही स्वार्थ में लगा हुआ है उसके तो लिए परमार्थ में आगे बढ़ना मुश्किल है जो अपने अहंकार को संतुष्ट करता रहे जो अपने स्वार्थ की पूर्ण करने में लगा रहे वो व्यक्ति जब है वो परमार्थ में आगे बढ़ नहीं सकता उसकी गति हो ही नहीं सकती कोई भी अनेक साधनाएं कितनी भी करे तो वे साधनाएं भी व्यक्ति को जब तक परमार्थ में नहीं लगाएंगी तब तक, तक उसे आगे बढ़ा नहीं सकती। परोकार में जब तक वो नहीं व्यक्ति लगता तब तक वो कोई भी साधना उसे अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ा नहीं सकती ये सब संतों का ऋषियों का मुनियों का अपना अनुभव है निर्णय किया हुआ तत्व है वो तो ध्यान में रखने का है कहते तब ये कहते है कि उपकार जो है, है, है। परोपकार ये परम धर्म है अब परम धर्म एक धर्म है एक परम धर्म है, एक है। धर्म के माने अपने कर्तव्य का पालन करना भी धर्म है लेकिन दूसरे के का उपकार करना ये व्यक्ति दूसरे का उपकार करे ना करे, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करता है तो धर्म तो हो गया लेकिन जब वो हो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करने के साथ साथ दूसरे की सेवा हित तो कार्य में भी लगता है दूसरे का कल्याण भी करता है तो उसका वो धर्म धर्म में और परम धर्म में क्या अंतर कि केवल अपने ही लिए कर्तव्य का पालन करना सन्मार्ग पर चलना धर्म लेकिन जब परमार्थ के लिए अध्यात्मिक सिद्धि के लिए और आगे विकास व्यक्ति को करना हो तब उसके लिए जो कार्य करता है तो उसे परम धर्म कहते हैं ये परम धर्म में ज्ञान विज्ञान भक्ति उपासना भी परम धर्म के अंतर्गत आते हैं उन्हीं के वर्ग में परोस्कार भी है इस प्रकार से कहते हैं परम धर्म उपकारा पर लाभ करेंगे एक तो प्रकार से सूत्र बन गया नीति हो गया कि जो दूसरों के लोगों के हित के लिए अपना शरीर भी त्याग देते हैं संत संत प्रशंसाते ही संत लोग हैं, उनकी सदा प्रशंसा किया करते हैं कभी कभी संसार में देखते हैं कि दूसरे के हित के लिए अपना जीवन जो जी वो अर्पित कर देते हैं तो संत लोग तो प्रशंसा करते हैं लेकिन जो स्वार्थी व्यक्ति है मंदबुद्धि के व्यक्ति है उनकी निंदा करते हैं उनको कहते देखो कैसे बेतूफ आदमी दूसरे के पीछे अपने प्राण दे दिए कितना खराब है कितनी बेतूफी किसान कैसे करके निंदा करते हैं ऐसी निंदा करने वाले मंदबुद्धि के व्यक्ति हैं सम नहीं है उनकी मंद व्यक्ति के स्वार्थी संसारी व्यक्ति उनकी प्रशंसा नहीं कर सकते उनकी प्रशंसा वही करेंगे जो समे क्यों संतों का तो स्वभाव ही हो पर उच्चार में लगे रहना आगे देखे कि जहां संत का लक्षण जहां आता है भगवान कहते हैं जी को सुनाते हैं या वहाँ भरतादी को सुनाते हैं संतों के लक्षण यहाँ भगवान बार बार कहते हैं कि संतों का तो स्वभाव ही है परोपकार करना मानो ये कोई प्रयास पूर्वक नहीं करते कि हमारा ये परम धर्म तो हमें करना चाहिए ऐसे नहीं वो तो जहाँ सदा ही उनका चिंतन हर बना रहता है और सदा ही उसी के लिए परोपकार में ही लगे रहते हैं सहज स्वभाव बता दिया संतों का तो वैसे यहाँ पे कहते हैं की सही है इसलिए ऐसे संत लोग जो सहयोग में लगे रहते हैं जो तो उन लोगों को प्रशंसा करते हैं जो सरोपचार के लिए अपना शरीर सर्विचार कर देते हैं। ये तो ये बता अब कहते हैं कि अस करके अग्र सही दिया मैंने वहा जहाँ देवता थे वहां से जहाँ भगवान शंकर जी थे वहाँ चला तो चलते समय उसने सबके प्रणाम कर दिया तो वैसे तो कहा इंद्र राज देवता थे, थे तो इंद्र को राजा था उसको तो प्रणाम करना ही चाहिए था लेकिन प्रणाम करने का एक कारण और था कि जब कोई मरने चलता है तो सबको प्रणाम कर लेता है तो वो भी प्राण के लिए जा रहा है जानते हुए भी इसलिए कहा भाई सबको नमस्कार अब चले मैंने अब लौट करके आने वाले नहीं आपको मिलेंगे नहीं इसलिए इसलिए जाकार से कहा कि ऐसे कभी कले सभी फिर छोटे बड़े सभी लोग जितने थे सबको तो उसने प्रणाम कर लिया चा लिया और चल लिया सुमन <coughs> घनुष्ठ कर सभी को सहाय अब देखो कामजो में शाम बी जिस विजयी है बड़ा दूर है और बड़ा होने के नाते दीरों की जैसी प्रशंसा होती वैसे प्रशंसा होती है <coughs> लेकिन उसकी एक प्रशंसा अभी तक जितनी भी प्रशंसा थी वो निनीय प्रशंसा बदनाम था बड़ा शक्तिशाली था बड़ा दीर था लेकिन बदनाम था ये सबके मन में खेद उत्पन्न करता आसान शांत उत्पन्न करता है दुख देता है इस प्रकार से प्रश्न था लेकिन अब उसने एक अच्छा गुण लेकर तो के सरोपकार से बात लेकर के परोपकार में भी वह अपनी वीरता दिखाएगा ऐसा विचार करके वो चला और अपने प्राण देने को तैयार हो गया सजार चला आपने की शंकर जी के साथ में धरना है इसलिए धनुष बांध दिया और अपनी प्रेरणा भी तीन सौ लिए से चलता है सुमन धनिक सहायी अब यहाँ बता दिया देखो की तो शामदेव का है, है जो धनुष है और उसके जो बाण है वो फूलों को बने हुए कोई भद्र को, को नहीं कोई है कोई उमद उसमें लेहे के उन्हें फल लगे हैं ऐसा नहीं कोई धनुष उसका कोई नदगी धनुष होता है ऐसे नहीं है है उसका धनुष जल रहे हो फूलों का धनुष कुसल कहते हैं कि सुमन धनुष कर सुमन है, फूलियों का धनुष लेकर के वो चला रामचंद्र मानो से आगे एक जगह आता है जहां पर कि महाराज दशरथ शरीर के आज का दिलास करते हैं उस स्थान पर आता है कि कि जिन लोगों ने वज्र के भी भाव सहन कर लिए जिनके ऊपर वज्र से प्रहार किया गया लेकिन वे मारे नहीं मरे शामदेव उनको फूल के बाहों से मार करके भाल कर देता और भोज कर देता ये काम की जो है वह शक्ति का सूचक है इतना शक्तिशाली जिसकी फूल ही पर्याप्त हैं किसी व्यक्ति को प्राप्त कर देने के लिए यही लंगल किसी परिवार के और जो ये तो ज्यादा मजबूत किसी जमी को नहीं मैंने इसका सूचक क्या है विचार करके देखें तो ये पांच जो है यह पांच वाणस के जो है शब्द स्तर श्रदूर से बंद व्यक्ति के बड़े प्रिय लड़के हैं जब यह काम उन है, ये है का प्रहार करता है तो व्यक्ति इनके प्रहार को पसंद होता है लेकिन ढाल हो जाता है और बेहत हो जाता है और धर्माचरण क्या छोड़ देता है उसका विनाश भी हो जाता इसी को। है इसी से लगते अच्छे इसलिए फूल के बाण इसलिए कहे क्योंकि लगते प्रिय हैं इसलिए तो इसलिए सुमन धनुष कर सही तो सहाय चलत मारे असहदय विचारा और जाते हुए तो रास्ते विचार करता चला जा रहा है हुँ? क्या विरोध ध्रो मरण हमारा ध्र मन निश्चय सुध शंकर जी का विरोध करने के लिए हम जा रहे हैं अब हमारा मरना बिल्कुल निश्चय है जीवित नहीं बैठ सकते ये बार बार अपने निश्चय कर देता है अब जब मरने की तैयारी हो, तो वो अपनी पूरी तुर शक्ति भी लगाता है वहाँ पर ये विचार करता है मरना तो है ही है इसलिए प्रवी क्या करता है कि तब आप प्रभाव विस्तारा है अब उसने अपना प्रभाव विस्तार किया मैंने उसका काम का जो प्रभाव होता है वो जब उसने अपनी शक्ति का अपना बल अपना दिखाया उसमें फैलाया प्रभाव उसे तो क्या हुआ कि निज बस अगर संसारा तो उसने सारे संसार को अपनी बस में कर ये पूर्वी बात जो है वहां पर भी आई जहाँ भगवान राम जो है वो है जनकपुरी में उस वाटिका में गए वहां भगवान राम कहते हैं काम कुसुम सरसाओ में मनसा है विश्व विजय चाहती हूँ जो है वो फूलों का धनुष बांट दिए हुए माने काम जो है वो मानो चला रहा है मनसा विश्व विजय चाहती है वो जो है वो गुण गुण। सारे विश्व के ऊपर सारे विश्व के ऊपर जितना शरीर धारी है सबके ऊपर उसने विजय प्राप्त कर ही रखती है बस एक परमात्मा रह गया पराम कहते हम बच गए थे तो मानो हमसे युद्ध करने आ रहा है अगर उसने हमको हरा दिया तो उसके बाद में फिर उसको फिर कोई जीतने के लिए शोष नहीं रखता जितने सदस्य उसकी विजय हो जाएगी सर्वोपर यही हो जाएगा तो दुष्डो चक्रवर्ती राजा बनने के उद्देश्य से वो हमसे युद्ध करने के लिए चला रहा है अभी ये देखो कि इसका ये सब वर्णन जो इसलिए हो जिससे इसके स्वरूप का पता चले इसका स्वरूप कैसा है उसका प्रभाव कैसा है शक्ति स्थिति कैसी है और उसके दुष्परिणाम क्या क्या है थोड़ी सब समझ में आ जाए इसलिए सब उतना विष्णार किया जाए वहाँ पर सकल संसारा तो इसमें सारे संसार को अपने बस में कर लिया तब देखेंगे सारा संसार भी उसके बस में है ही है जैसे भी अब इसके अब जब ये केवल शंकर जी के समाज को भूमि करने जा रहा था तब पूछो भलाओ उसने सारे संसार को बस यू क्यों अपना इतना विस्तार क्यों देखा तो आप विचार करोगे आप देखोगे इसके भी कई कारण हो सकते हैं एक तो अपने जब अपना विस्तार शक्ति अपनी जागरूक की और शंकर जी से भरने के लिए तैयार हुआ तब वो जैसे किसी बड़ी वस्तु को जलाने के लिए बड़ी ज्यादा जो तो पड़े इसी प्रकार से वो भगवान शंकर जी के मन में ज्वाला उत्पन्न करने के लिए बड़ा प्रदीप्त हुआ बड़ा तेज उसने अपना प्रगट किया तो उस तेज के कारण से संसार के संसार में सर्वत्र उसका प्रभाव पड़ा और सभी लोग उसके कारण से व्यापल होने लगे सारे संसार के ऊपर उसका प्रभाव पड़ा दूसरी बात ये कि वो परमात्मा के संसार को भी करे जब वो परमात्मा के मन में छोड़ करने जाया तो संसार को अपने आप ही व्यापुल हो जाए सारे संसार की करके उसका अपना प्रभाव पड़ेगा ऐसे करके देखो तो ये बस में सक संसारा केगन बारचर केतु बार चल के जगन केतु अत तो मैंने वही के बारिश नींद मछली और केतु जिसकी धगा में चक के पहले जैसे कहा नीम केतु तो उसी को कहा यह बारिच ने और बारिश पटाकर तो यहाँ जल दिए बारिश मैंने आगे क्या हुआ कि जैसे बार आ, जा, बार आ जा, तो तो जाए तब तेल सब बह जाती ऐसे ही जब उसकी बार आई तब तेल बह गए सुर्ख सेतु बह गए सुर्ख से छन महामित कल सत्य सेतु जितने सुर्ख सेतु थे सम्म गए सुर्खी मन वेद सुर्ख सेतु के माने धारी जो धर्म है सामान्य धर्म है परम धर्म है ये श्रुति सेतु कहलाते हैं संसार सागर से पार जाने के लिए सुर्ति सेतु सुट भी समान है सुर्ति में जिस धर्म का वर्णन किया गया जिस ज्ञान विज्ञान और भक्ति इत्यादि का वर्णन किया लेकिन कोई व्यक्ति उसका पालन करे उस मार्ग पर चले तो संसार सागर से पार हो जाए लेकिन जहां उसने जो है इसने काम ने अपना विस्तार किया और अपनी शक्ति फैलाई कहाँ ये सब जो है ये दे है देख देख सब एक किनारे घरे गए भक्ति ज्ञानिया सब भुला सब नष्ट हो बोते अब ये जो बात यहाँ कही है इसकी व्याख्या आगे करते हैं है? तो है कि छन में सकल शक्ति से उसका क्या तात्पर्य है इसका तात्पर्य ये है की ब्रह्मचर्य संज्ञाना सदाचार्य जब योग बिराग का ये उसकी व्याख्या है उसके प्रभाव से ये सब विवेक की जितनी सेना थी समझे तो उनका कभी कोई ठिकाना नहीं रहेगा तो बस यही सुख से चुके ब्रमचर्य और संयम नाना प्रकार के संयम और धीरज मान धैर्य धर्म धर्म अपने अपने कर्तव्य का पालन सत्य उनका इत्यादि का पालन धर्म ज्ञान विज्ञान परमात्मा का ज्ञान परमात्मा का विज्ञान ये सब जो ये है ये सब भी किसी के जहाँ इसका जहां इसकी प्रबलता हुई तो ये सब भुला गया किसी के मन में इनके प्रति हम समाप्त रुचि नहीं रह न धर्म के प्रति रूचि रह ज्ञान के प्रति रूचि रह भक्ति के प्रति रूप रह गई ये सब कुछ समाप्त हो गए बस एकमात्र वही सबके सबके सब, सब, सब जगह सारे संसार में वही छा गया लोगों के मन में संयम भी नहीं गया, सदाचार भी छोड़ दिया जो सम्मार्ग है उसको भी छोड़ दिया गलत रास्ते पर करने लगे द्राचारी भ्रष्टाचारी पापाचारी इस प्रकार कहते हैं बस वही सबके मन में आ गया मनुष्य मायने ये है कि जब इस काम की प्रबलता होती है तो व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है विवेकों में समय उसकी बुद्धि खत्म विद्य में आ जाती है अज्ञान छा जाता देख जो है उस अज्ञान के अंधकार में व्यक्ति जो वो जो नहीं करना चाहिए वही करने में प्रवृत्त हो जाता है पथभ्रष्ट हो जाता है सुख जो मार्ग पर नहीं चलता स्वेच्छा सारी होकर के गलत मार्ग पर चलने लगता है जब जैव गिराएगा जब जो है वो भी सुर्ख सित नहीं सिखाएंगे जैव भी सीखाएंगे उसी कांग्रे है और ये सब विवेक की सेना है विवेक उन सबका प्रधान जब विवेक रहता है तो ये सब रहते हैं और जब विवेक ही नहीं रहेगा तो ये कोई तो तो तो नहीं रहेगा विवेक उनका राजा है जैसे लोह राजा है जब लोह व्यक्ति तो में होगा तब काम क्रोध लेद मद मत्सर फर प्रखंड पाखंड दंड इत्यादि सब रहेंगे क्योंकि लोह उसका राजा है लोग राजा जब तक है तो सबसे ना के तक के साथ में सत्सोना भी रहेगा किसी प्रकार से मोह के विपरीत जो है विवेक जब तक विवेक रहेगा तब तक विवेक में वैराग्य भी रहेगा योग भी रहेगा सदाचार भी रहेगा धर्म भी रहेगा ज्ञान विज्ञान भी होंगे उनमें समय थोड़ा थोड़ा अंतर तो है जैसे धर्म है सदाचार है तो ऐसा लगता सदाचार धर्म एक ही है तो ऐसा नहीं है सदाचार जो हो धर्म में सदाचार सम्मिलित है बिना सदाचार के धर्म हो नहीं सकता लेकिन सदाचार बिना धर्म के भी हो सकता है इसलिए दोनों में अंतर किस प्रकार के हैं ये चिंतन करना चाहिए विचार करना चाहिए बैठ कर के बुद्धि ने अपने आप उनको सबसे देखेंगे सब अंतर किस प्रकार से, जैसे ज्ञान और विज्ञान में अंतर है ज्ञान में, में परमात्मा का कर शास्त्र समय किया गया ज्ञान परमात्मा को जो ज्ञान ज्ञान है अब विज्ञान के मैंने परमात्मा का अपने हृदय में अनुभव किया उसके दर्शन प्राप्त किए तो ये विज्ञान तो हो गया <coughs> तो ज्ञान और विज्ञान में इस प्रकार के अंतर है इसी प्रकार के सदाचार में और धर्म में भी अंतर है संयम नैराग्य इनमें भी अंतर है वैराग्य के मैंने विश्व में राज न होना उनके प्रति मन का जाना वैराग्य जब वैराग्य व्यक्ति में होता है तब उसमें संयम दिया जाता है संयम के बल पर अपनी इंद्री निग्रह किए रहता है ये विश्व में प्रभुत्व नहीं होता ये एक दूसरे के साथ में किस प्रकार के सूरत हैं, एक दूसरे के सहायक है सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री है ये सब के सब ये बात ध्यान देनी चाहिए मैंने जब जिस व्यक्ति में आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ेगा तो विदेश तो साक्षा चलेगा पहले और फिर विदेश के बल पर ये सबके सद चलेंगे ब्रह्मचर्य भी चलेगा संयम भी चलेगा फिर वैराग्य भी आएगा धैर्य भी उसमें व्यक्ति में आएगा सदाचार भी होगा धर्म के मार्ग भी चलेगा ज्ञान विज्ञान भी आएगा ये सब बातें इसके अंदर होंगी धीरे धीरे करके व्यक्ति बैर के बजाय अंतर्मुखी भी होगा ये सब आध्यात्मिक साधना कहीं है ये सब होंगे लेकिन इनमें बाधक इनका सत्र कौन है बस बता दिया कि वसु काम है वो जहाँ प्रबल हुआ ये सब एक नहीं चलते अब संसार में लोगों को तो इतना सुंदर सुखी मार्ग है इतनी बढ़िया अपने वेदों के शास्त्रों की शिक्षा है तो हर कोई इसमें रुचि नहीं लेता पता लगाओ भाई क्यों नहीं रुचि देता तुमसे लोगों से अरे कहा सब बेकार है क्या है संसार का सुख इतना बढ़िया कि इसके तो <laughs> है उसके सामने ये देख कर देता उनकी बुद्धि जरिए है संसारी सुख ने उनकी बुद्धियों का हरण कर दिया बुद्धि में विचार करने की सामर्थ्य नहीं होगी शास्त्र को समझने की सामर्थ्य नहीं होगी ये कहने का तत्पर्य तुलना चाहते हैं बहुत बार पूछते इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ है इतनी अच्छी अच्छी शिक्षा है अखिल भी संसार में लोग तक गिर चुके हैं अब धर्म के आकर्म कर रहे हैं क्यों स्मार्ग चले जा रहे हैं उनको समझने क्यों नहीं आता या उनको समझाया समझाया नहीं जाता अगर समझाया जाए तो उनको समझ में आ जाए और कहीं को कहते समझाया जाता तो उनको समझने क्यों नहीं आता अब शास्त्र कहता दोनों का उत्तर यह है कि भाई जब तक की काम का प्रभाव होगा तब तक, तक समझ में नहीं आएगा विवेक उत्पन्न ही नहीं होगा विचार कर ही नहीं सकता उसकी बुद्धि विपरीत बनी रहेगी जो गलत तो सक रहे है वही सबको समझ में सही समझ में आता रहेगा और बल्कि वो शास्त्रों का धर्म का उपहास कर देगा हा क्या बातें करते धर्म करते। क्या करा है उन्होंने कौन आज उनको मानता है कर दिया उनको अब बस अपने उसी में लगे रहे वि तो है विवेक तो और उसकी जितनी सेना उसके सहायक थे सब, सब जो शब्द भागे भाग्य सब भागे भाग्य <coughs> तो सुभद संजुग नहीं मुरे और उसके जो सुभद थे मैंने उसके जो सैनिक थे उनको सुभद करते बड़े बड़े योद्धा जो विजेत के थे ये सब योद्धा योद्वा उसके ज्ञान विज्ञान सब वैराग्य के योद्धा बड़ी शक्तिशाली योद्धा लेकिन क्या हुआ ये सुभद भी संजुग नहीं मुरे संजुग नहीं संग्राम नहीं क्षेत्र संग्राम भूमि मुरे मन भी फिर करके भाग संग्राम होने से मुंह फेर करके विवेक के बड़े बड़े योद्वा भागते संदीप के मान है युद्ध क्षेत्र संग्राम होने और सदग्रंथ पर्वत कम्बरन और सब ग्रंथों का क्या हुआ जितने वेद प्राण और जितने धर्म ग्रंथ आदि हैं इन सबका क्या हुआ सदग्रंथ पर्वत कम्बर हूं जाए कहे अब सर बे जो प्रकार मन सदग्रंथ भी ही नहीं रह गए ये भी जाकर के पहाड़ों की दिखाएं चल गए दूसरी बात यह कि विवेक भागा तो कहा गया विवेक महात नहीं रहा तो लेकिन भागा और उसके जितने सैनिक थे संभाले सब भागे ये विषय को छोड़ करके कहा भागे इस सब ग्रंथों सब ग्रंथ पर्वतों के समान है और पर्वतों की जो कंगाएं है जैसे पर्वत में कंगाएं होती है तो ऐसे सब ग्रंथों में कई ऋषाएं कई मंत्र हैं कहीं स्लोत हैं इन्हीं जाकर के ये सब सब गए मैंने अब भोग दिव्य कहा मिलेगा तो दिव्य पुरुषोंग नहीं मिलेगा कान्य नहीं मिलेगा ग्रंथंग लिखा मिलेगा कहीं वो तो वैराग्य संसार में कहीं मिलेगा है, कहीं ना कहीं वैराग्य नहीं मिलेगा बैराग्य कहाँ मिलेगा पुस्तक में घूमे तो उसके तो भीतर वैराग्य लिखा हुआ मिल जाएगा बैराग्य अक्षर अच्छा, सब लिखा हुआ मिल जाएगा निहार का को रखवार जब खर पड़ा जब खरभर पड़ा मानी जब उसका स्कार उत्पन्न होने लगा सब व्यासुल हो गए सब दुखी होने लगे सब प्राणी तो खरभर मच गई खारो सुन सारे सब और तो निहार का करकार हे विधाता क्या होने वाला है हे विधाता क्या होने वाला है ऐसे करके ये सब जो, जो बोलने लगे पूछने लगे एक दूसरे से मैने संसार में जो है जाकुलता जो उत्पन्न हो गई उसका वंगन कर दिया जब तक वैराग्य विवेक है तब तक व्यक्ति के शांति रहती है रहता है लेकिन जहाँ विवेक गया और जहाँ काम की प्रबलता हुई तहाँ उद्वेग उत्पन्न हुआ अशांति उत्पन्न हुई और उस अशांति के कारण से जो जाकुलता और शांति हुई उसके कारण भय चिंता दुख आदि इतने ज्यादा भाषने लगे अपने लोगों के मनो में तो वो लोग हाय हाय करने लगे कि क्या होगा क्या होगा किस प्रकार संसार की रक्षा होगी कहते हैं जी मा से ही रथनाथ जो कहा कुक तो कर धन कर धन सर कर भरा वो तो पूछते है कि भरा दो सर हैं जिसके के लिए इस काम में क्रोध करके धनुष बाण उठाया है दूसरे किस्ते मैंने इसका तात्पर्य की जितने एक सुर वाले जितने भी पुरानी है उनको तो इसमें पहले विजय कर लिया है और उस पर विजय प्राप्त करना इसके लिए कोई कठिन बात है ही नहीं शायद संसार में कोई एक सिर के बजाय कोई दो सिर वाला होगा तीन सिर वाला होगा चार सिर वाला होगा तो उसके लिए इनको काम देव तो ज्यादा शक्ति लगानी पड़ी होगी इसलिए जो है ये है धनुष बांध लेकर के साहद तैयार हुआ है और इतनी जागृकता सारे संसार में ये दिशा कहते जय सजीव जग अचर अचर नार नाम सकल बस काम कई पत्थरों की तो, तो बात छोड़ दो लेकिन बाकी जितने पेड़ है जितने पौधे हैं जितने पक्षी है चर चर जितने भी प्राणी हैं कहते जय सजीव मान जीवन इनमें उन सभी में सजीव प्राणियों के ऊपर इसका प्रभाव काम का प्रभाव पड़ा सभी प्राणियों मनुष्य की बात क्या करो जितने भी पशु पक्षी हैं कीट पतंग हैं, पेड़ पौधे हैं सभी के ऊपर जो जग में अचर और चर अचर प्रकृति, आदि अचर है उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ा चर तो मन कीट पतंग ये सब चर हैं, इनके ऊपर भी प्रभाव पड़ा और नाराम जिनको अखवा ये कहो की जहाँ कहीं नारी और पुरुष असमान मनी स्त्रीलिंग पुललिंग करके जहाँ भी कहलाते हैं उनके जितने जब होशाह लता जो है वो स्त्रीलिंग है वृक्ष जो है पुल लिंग में तो जहाँ इस प्रकार के जहाँ भी है लिंग भेद जहाँ कहीं भी है उनके ऊपर सबके ऊपर तो इस का प्रभाव पड़ा और सब जाते मुझे मुझे मर्याद होता ये अपनी अपनी मर्यादा छोड़ क्योंकि तो तो वैसे तो संसार में एक मर्यादा के अंतर्गत ये सभी प्राणी रहकर के काम के वश में रहते हैं ये तो सामान्य स्थिति है लेकिन जब ये ज्यादा प्रबल होता है तो मर्यादा भी टूट जाती है मर्यादा टूट गए बने कोई नियम नहीं रह गया कहा किसके साथ कुछ का संबंध हो कौन कुछ को क्या न हो ये सब उसको सबको सब भुला गए और इस प्रकार की दशा हो गई है अब इसी और आगे करते हैं उसका वर्णन वैसे लगता है तो थोड़ा एक दीघत् वर्णन जैसा लगता है कि काम का इतना बड़ी प्रबलता है इसकी और उसका ये सब बड़ा भयंकर दिखाई देता है इस तरह लेकिन शास्त्रकार जो हैं और शास्त्रीय हैं वह है, है लोक कल्याण के लिए इसका वर्णन करते हैं लोक कल्याण के लिए लोक संजय उसकी इसके, इसके दोष दुर्गुण शक्ति सामर्थ्य इन सबको पहचानें और इसको सावधान रहें इसलिए शास्त्र उनका वर्णन विस्तार आगे और विस्तार करते हैं अभिलाखा लता निहारिन वहीं तरुशाखा नदी उमदयम रुकम भाई संगम करें तलाव तलाई जहां से दसा जल निकरणी वो तो कही सके सचेतन करणी बस पक्षी नव जल थल चारी काम बस समय विसारी मदन अंध व्याकुलसजन नहीं अव कई कोका देवधनुजनर किन्नर व्याला ाच भूत बाला इनका दशा न क्यों बखानी सदा काम के चेरे जानी सिद्ध विरक्त महामुनिजोगी एक काम बस भयोगी भय काम बस जोगी सतापस पामरन की कोकह देख चरा चर ब्रह्म मय देखत रेह मय देखत रे अबला बिलो कहीं पुरुष मैं जग पुरुष सब सदय मैं मय ंड भर ब्रह्मांडीतर काम कृत कहो तुकय धरी न काहीर सबके मन मन जहरे हरे के रघुबीर तेबरे काल म अभी तो दिखाते हैं कि इसका प्रभाव कहां कहां पड़ा अभी तक तो ये दिखा कि इसके कारण से ये विवेक और उसकी सेना नष्ट हो गई समाप्त हो गई और समय अभिवेक उत्पन्न हो गया सब लोग अधर्म के मार्ग पर चल लेकिन मैं समस्त प्राणियों में ये बताया कि चराचर जितने भी प्राणी हैं सबके उसके ऊपर प्रभाव पड़ा तो सबको थोड़ा थोड़ा गिनाते हैं कहाँ कहाँ कुछ कुछ स्थल जो हैं कहीं कहीं के वो दिखा देते हैं कहते हैं कि सबके हृदय मदन अभिलाषा सबके मन में जो वो काम की अभिलाषा सबके मन में उत्पन्न हो गई सब जाकर हो गए और लता निहार वहीं पर उशाखा अब यहाँ से वर्णन किया जैसे लताओं को देख कर वृक्ष की शाखाएँ लताओं की तरफ झुकने लगी अब लता जो हो गई वृक्ष होगा पुल्लिंग तो इनको दोनों को दिखा दिया इस प्रकार से लताएं जब वृक्ष की ऊपर बटने लगी और वृक्ष भी लताओं की तरफ जो वो हो झुकने लगे अभी कहते हैं कि नदी उम अम्ब कहीं भाई नदी स्त्रीलिंग है और तो सागर जब पुल्ली है तो नदी भागी कहाँ जा रही नदी भागती हुई समुद्र की तरफ भगी चली जा रही और जाकर समुद्र में जा के मिल गई नदी उम अम्बुद कहुढाई और संगम करें तलाव तलाई अब तलैया स्त्रीलिंग होगी तलाव पुलिंग हो गया अभी अभी सब पानी इतना भर गया जैसे डूब गए तो साथ तलाव तलाई मिल करके एक हो गए ऐसे करके वरण मिलता है तो जहाँ से दशा जल वरणी के बरनी, तो जो उसके प्रभाव के कारण से हुआ कि जलों की दशा इतनी हो गई माना तालाब तालाब नदी इत्यादि सब जल हैं उनकी दशाएं जब इस प्रकार की हो गई लता और वृक्षों की भी बुद्धि नहीं है उनको भी एक प्रकार से जड़ बुद्धि का मान लो यद्यप चेतन है तो भी उनमें इस प्रकार से समझो कि बुद्धि नहीं है उनकी जब दशाएं इस प्रकार की हो गई तो को कही सकें सचेतन करनी तो सचेतन की करनी भला कौन कह सकता है माना जिन व्यक्तियों में जितनी अधिक चेतना है चेतनाएं भी प्रबलता है ज्यादा जैसे वृक्षों से तीर्ट पतंगों में ज्यादा है तीर्ट पतंगों से पक्षियों पशुओं में ज्यादा है पशुओं से बानर आदि में ज्यादा है तो जैसे जैसे चेतना अधिक है वैसे वैसे काम का प्रभाव भी अधिक है ये विशेष कहते हैं को कही सही सचेतन करनी इनकी बात तो कहने की कही कौन सकता है कहते पक्षी नव जल थल चारी काम बस विसारी समय पक्षी सब अब जितने भी पशु पक्षी हैं वो भी कितने प्रकार के हैं नवजल थलचारी आकाश मोड़ने वाले हैं जल में रहने वाले मछलियां मगर इत्यादि हैं थलचारी पतीप रहने वाले गाय गाजल बकरी इत्यादि पशु हैं ये सब भय काम बस समय विसारी ये सब काम के बस में हो और सभी जितने की प्राणी हैं ये सब में इंस्टिंगटिव नेचर होती है और इनका अपना अपना अपना काल होता है लेकिन इनमें सब मेरे अपने काल को भूल करके समय को भूल करके साथ जो है काम बस हो गए अब कहते हैं मदन अंध के सब लोग सब लोग मन सभी लोग मने पशु लोक कीट पतंगों का लोग, मनुष्य लोग, देव लोग, राक्षस लोग ये सब विभिन्न लोग हैं इन सभी लोगों की जितने भी प्राणी हैं मदन अंध जाकुल ये काम सबको अंधा कर देता है अंधा उन्हें आँखों से नहीं बुद्धि से अंधा कर देता है बुद्ध उसकी काम नहीं करती बुद्धि कुंठित हो जाती है और जो नहीं कहना चाहिए वो कहने लगता है नहीं करना चाहिए वो करने लगता है उसका जो है बुद्धि जो है वो उल्टा काम करने लगती है तो कहते हैं अंधा हो गया मदन अंध कहलाता है कामांध कहलाता है उसी भी मदन अंध जा सब लोग का निस्डन नहीं है अवलो कहीं को का पक्ष जो वो और दिन रात भी नहीं देखता कि दिन है कि रात है वो तो सब मन समय बुला करके ऐसा काम बस में हो गए देव धनुज नर किन्नर व्याला अब देखो ये गिनाते हैं कि ये लोग हैं काम के बस में सदा रहने वाले कौन से हैं देव धनुज नर किन्नर व्याला प्रेत पिशाच भूत बैताला इनके दशा न कहो बखानी सदा काम के चेहरे जाने माने ये जिनके कि पहले बोल रहे हैं प्रस्पक्षित रही है जलतर थलतर के हैं ये सदा काम के चेरे नहीं हैं ये इंस्टेंटिव की नेचर है अपने अपने समय में वर्ष में कभी कभी इनके ऊपर इस प्रकार काम का प्रभाव होता है सदा नहीं होता लेकिन इनकी गिनती गिनाते हैं कि देव धनुज देवता है धनुण राक्षस हैं नर हैं किन्नर है ज्ञान कि है, है सर्पादी प्रेत पिशाच भूत बैताल ये तो सदा ही काम के रस में रहते हैं दारो रही तो इनकी बात क्या कहें कहते ये कहो काम जब बड़ा प्रबंध हुआ तो इनके ऊपर प्रभाव पड़ा अरे ये तो वैसे ही बारह महीने इनके अभी नहीं, नहीं कभी भी इनसे इनसे जो है इनका प्रभाव उनका घटता नहीं इनके ऊपर तो इनकी क्या कथा क्या इसलिए कहते हैं इनके दशा ने कहे बखानी इनकी दशा का वर्णन नहीं किया <coughs> कहीं कहीं ये भी कहते है कि मनुष्यों में सबकी बात तो नहीं हो सकती क्योंकि आगे कह दिया जे रहा चेर उ थे इनके मनुष्यों में से कुछ भगवान ने किसी की रक्षा कर इसलिए जहाँ देव धन जो नर बोला तो वहाँ कह दिया कि नर के माने इसके माने सभी मनुष्य तो नहीं गिनती में आ सकते हिसाब बिगड़ जाएगा इसलिए क्या किया जाए कि मनुष्यों में वो मनुष्य जो किन्नर के समान हैं व्याल के समान है प्रेत पिछाद भूत बैताल के समान हैं राक्षसों के समान हैं ये सब सदा ही काम के बस में रहते हैं लेकिन जो ज्ञानमान हैं भगवान के भक्त हैं बस वही जो वो हो इसके प्रभाव से बच पाते हैं बाकी सब सबके सब तो सदा काम के बस में है इसलिए कहते सदा काम के चेरे यानी चेरे दास उनके गुलाम है बिल्कुल उनके अधीन है वो जैसा चाहता है वैसा न चाहता है इन सबको असिद्ध विरक्त महामुनि योगी अब कहते हैं उनकी बात करो। ये लोग जो है ये है यद्य मनुष्य की कुटकी मनुष्य जाति में ये भी आते हैं लेकिन ये लोग सदाकान के बस में नहीं जो सिद्ध हैं विरक्त हैं महामुनि हैं योगी लोग हैं ये लोग नहीं लेकिन अब क्या हुआ कि इस समय तो इनके ऊपर भी काम का प्रभाव पड़ा ते भी काम बस भय वियोगी ये भी इस समय काम के बस हो गए काम के बस हो गए लेकिन वियोगी वियोगी के माने इनको जो है अपने काम करके के लिए कहीं कोई स्थान नहीं मिलता इसलिए वियोग की दशा में दुखी यही सब देखा तो। विरक्त महामुनि योगी ऐसे भी इनको काम की दशा इनके भय काम बस जोगी से तापस कहते योगी और तपस्वी महामुनि त्याग ये भी काम के बस में हो गए तो पामरमिकी को तो कहे तो बाकी जितने बचे वो सब पामर है सिद्ध विरक्त महामुनि योगी ये तो ठीक है और बाकी जो रहे जो प्रेत भूत के समान हैं इन साक्षरों के समान हैं असरों के समान हैं वे सब कैसे हैं पामरम को तो कहे उन पामरों को तो कहना ही कहा तो सब काम के बस में होगी देख चरा चरे में जे ब्रह्म में जे खत रहे ये महामरी योगी इत्यादि सारे संसार को पहले ब्रह्म में देखते रहे ब्रह्म में देखते रहे मैंने परमात्मा उस जगत को नहीं देखते थे जगत के स्थान में परमात्मा में परमात्मा ही सर्वत्र पर विद्यमान है उसी जगत के रूप धारण कर लिया है बस ऐसे करके देखते सर्वम खल ब्रह्म ये सब ब्रह्म ही है ऐसे देखते थे सिया राम में सब जगजानी सारा संसार जो परमात्मा में है ऐसे जो ज्ञानवान देखते रहे भक्त लोग देखते रहे अब वो भूल गए स्त्रियों के साथ पुरुषों के साथ स्त्रिया दिखाई देने लगी बस बस वही वही, वही उनको दिखाई देता है और सब मन ध्यान में उनको वही चलेगा बुद्धि में उसका प्रभाव ऐसा पड़ा की बस वही वही सब देखते हैं वो सब अबला कही पुरुष में जब पुरुष सब अबला में अगला बिलो कहीं स्त्रियां अबला मन स्त्रियां हो गई कहीं पुरुष में सारा संसार कैसा दिखाई देता है कि पुरुष में संसार दिखाई देता दिखा। है पुरुष में माने पुरुषमय से भरपूर सरवर्ष पुरुष स्त्री को जाइए और पुरुषों को क्या दिखाई देता है सारे संसार में स्त्री स्त्रियां हैं स्त्रियों का सब कुछ ही है स्त्री में और जग पुरुष सब अबलामय अबलामय दो तो दंड भरे ब्रह्मांड भीतर दो दंड के बीच में थोड़े समय के माने इतने की देर में क्या हुआ कि ब्रह्मांड भीतर काम आयम आयम आयम करे ये काम कर, काम ने ऐसा कौतुक ब्रह्मांड भर में कर दिया दो दंड के लिए मतलब थोड़ी देर की बात मुझे इतना हुआ दो घड़ी समझ लो ये दंड तो घड़ी से भी छोटा है दो घड़ी उससे बड़ा है। और घड़ी का एक घंटा तो इसलिए समझ लो कि एक घंटे से कि भी भीतर का ही सब काम बहुत देर की बात है दंड के दो दंड के माने समझ लो कि 20-25 मिनट की बात और जो, या थोड़ी देर की बात और उसके बाद में दो आगे एक जगह कहते हैं यहाँ दो दंड कहा तो कहीं ये भी कह दिया है आगे चल करके कि दो घड़ी में दो घड़ी के मैंने एक लगभग एक घंटे के भीतर ये सब कार्य हो गया और अभी ऊपर कह रहे हैं कि दिन और रात रात और दिन नहीं देखते इसके माने ऐसा भी कह सकते हैं कि दिन रात करके कम से कम 24 घंटे इसका प्रभाव इस प्रकार से रहा जब तक वो वहां से चला चला अपने देवलोक से आते आते जहाँ कैलाश पर्वत पर गया जहाँ भगवान शंकर जी थे वहां तक जाते आते मार्ग में से जितना समय लगा उतने तो समय की सब लीला है ये सब होता चला गया धरी नकाहू ध धीरे सबके मन मन से हरे धैर्य काहु धीर किसी ने धैर्य धारण नहीं किया मैंने सब अधीर हो गए देखो धैर्य शब्द उतर आता है विवेक होता है तो धैर्य धीरे रहता है धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान ये विवेक की सेना के अंतर्गत धैर्य आता है लेकिन विवेक ही भाग गया तो धैर्य धीर कहाँ रहे तो इसलिए कहते धैर्य किसी धरी न काहू धीर किसी को धैर्य नहीं रह सबके मन मनुष्य हरे मनुष्य ने सबके मन का हरण कर लिया मनुष्य भी यह वही काम का ही पर्याय बाकी है मन से ही मन काम मन में उत्पन्न होने इसकी शक्ति कहां काम करती है मन में काम करती है जहां जहां मन तहां तहां इसका प्रभाव दिखाई इसीलिए कहते हैं कि इससे बचने के लिए व्यक्ति को परमात्मा का इतना ध्यान चिंतन करे समुदों से इतना बच जाए और परमात्मा में हो जाए कि उसका मन ही समाप्त हो जाए ऐसा भी हो जाता है कि मन समाप्त हो जाता है मन अमन हो जाता है व्यक्ति को पहले डर लगेगा कि एक बड़ी विषय व्यवस्था होती होगी मन ही न रह जाता होगा तब बिना मन के लोग कैसे सोचते होंगे कैसे विचार करते होंगे कैसे काम करते होंगे लेकिन अभ्यास अध्यात्म साथ में ये बात आती है कि साधना करते करते व्यक्ति का मन अमन हो जाता है मन रहते हुए भी मन के दोष दूर हो जाते हैं उस मन में काम आदि विकार फिर उत्पन्न नहीं होते मन शांत हो जाता है अनुकूल प्रतिकूल कोई भी स्थिति उत्पन्न हो लेकिन मन में कोई विकार न उत्पन्न हो ऐसा मन मन ही नहीं है अमन है योग वास्तव में इसका उल्लेख आता है बहुत है, कि साधना के द्वारा व्यक्ति मन को अमन बना दे। तो देते घर में काउ धीर सबके मन मन से हरे और जे राघुवीर से उबरे से ही काल कहते हैं समय बस और कोई भी बचा संसार में भगवान की कृपा जिसके ऊपर हुई भगवान ने जिसको बचा लिया उसको बच गया नहीं तो काम का प्रभाव सबके ऊपर किया अब भगवान की बात कहा उसी के ऊपर भगवान के ऊपर ही काम का बल नहीं चलता बाकी सबके ऊपर चलता या तो भगवान के ऊपर उसका बल नहीं चला या भगवान के जो शरण में थे उनके छत्र छाया में थे उनके ऊपर उसका बल नहीं चला तो बेटे इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं कि इससे बचने के लिए इस काम विकार से बचने के लिए और इसके दुष्परिणामों से बचने के लिए व्यक्ति को परमात्मा की शरण में जाना चाहिए और परमात्मा की छत्र छाया में रहना चाहिए जहाँ पर कि वो हो इससे बचा रहे सदा परमात्मा का चिंतन करें अपने मन को परमात्मा में सदर्क रखे पर परमात्मा में आश्रित रहे यही भक्ति का स्वरूप है यही ज्ञान का स्वरूप है जिसमें ये ज्ञान और भक्ति आई वही फिर बचता पाता है और फिर दुखों से बचता पाता है नहीं तो काम तो दुख देता ही देता है हम ये काम का जैसा वर्णन यहाँ स्त्री पुरुष कर किया तो जहाँ उसका सबल रूप दिखाई दिया वो उसका वर्णन कर दिया लेकिन काम के माने केवल नहीं नहीं है जैसे कल बताया था अगर व्यक्ति तो एक बड़े भवन की कामना है बड़ी सवार की कामना है तो वो भी काम के अंतर्गत आता है संसार की अन्य अन्य वस्तुओं की कामनाएं होती है वो भी उसकी कामना है स्वाद वस्तुओं से भोजन की कामना होती है, तो भी वो कामना ये सभी कामनाएं जितनी जो है व्यक्ति को दुख देने वाली अशांत करने वाली है बुद्धि का हरण करने वाली है उसकी बुद्धि विकृत हो जाएगी बुद्धि का विकास नहीं हो सकता जिस बुद्धि से परमात्मा को प्राप्त करना है वो बड़ी सत्य निर्मल सत्य गुणी विवेकवान बुद्धि होनी चाहिए ये है इस काम विकार के कारण ऐसी नाना प्रकार के विषयों की, की कामनाएं जो है उस बुद्धि को नष्ट भ्रष्ट कर देती है ताफिर वो परमात्मा में एकाग्र नहीं होता अब कोई देखना चाहे कि हमारी बुद्धि निष्काम है कि नहीं है हमारी बुद्धि बहुत खुल कोई, कोई अपने कहगा हमारे बुद्धि में कोई प्रभाव था नहीं हमारी बुद्धि बिल्कुल ठीक अगर ठीक है तो अपने बैठ कर के एकांत स्थान में सात मिनट भगवान का स्मरण करो जो इष्ट देव है सगुण है निर्गुण है उनका स्मरण करो और देखो कुछ तो सिर्फ उस परमात्मा में कितनी देर लगता है अगर नहीं लगता है दुनिया की बातें याद आने लगती है तो फिर विचार करो कि क्या बात दूसरी याद आ गई मन कहा गया तो आप देखोगे मन वहीं जब गया जहाँ मन में जिस वस्तु के प्रति आसक्ति थी वहीं तो जाए ये टेस्ट करना अपना परीक्षा करके दे अगर मन कहीं जाता है, मन वहां आ सकती है। आ सकती उसके मन वहाँ आसक्ति आसक्ति के क्योंकि उसके प्रति कामना का संबंध है उसके प्रति तो कोई कामना है उससे कोई काम विचार है, है तब तो आ सकती है बिना कामना के आसक्ति कहा से हो जाएगी इसलिए अपने अपने मन की परीक्षा कोई तो कर सकता है कोई ऊपर से दम करके कोई भली बता दे कि हमारे मन में कहीं कोई विकार नहीं हमारा मन बिल्कुल अमन है हमारा मन बिल्कुल शांत है हमारा मन बिल्कुल परमात्मा में लगा हुआ है सब दूसरे को तो कोई कुछ भी बता दे लेकिन अपने आप शांत होकर के देखेगा तब पता चल जाएगा कितना मन शांत है कितना निर्विकार है ये अपने आप पता चल जाएगा इसलिए कहते हैं कि अगर परमात्मा की कथा हो परमात्मा की कर्ण में हो तो मन सदा शांति हो जाए कोई विकार की बात नहीं निर्विकार मन में न राज है न द्वेष है न कहीं कोई शिकायत है न कोई विवाह न कोई कोई हानि है न कहीं कोई लाभ है वो व्यक्ति सदा हर अवस्था में है शांत है उद्वेग रहित है परमानंद उसी व्यक्ति को प्राप्त है परमात्मा उसी प्राप्त है ये मानसिक दशा जो है ये मनोविज्ञान जो है ये है ये आध्यात्मिक मनोविज्ञान है इसका काम का संबंध किस प्रकार से ये देखना चाहिए संसार में भी कामनाओं का विचार किया जाता है संसार में लौकिक क्षेत्र में भी जैसे अर्थशास्त्र अर्थशास्त्रो इकोनॉमिक्स तो उसमें गांध आएगा डिजायर आएगा उसमें तो भी आएगा इस प्रकार के शब्द आएंगे फिर उनके डेफिनेशन आएंगे फिर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन भी आएगी कहेंगे कि विद्वान लोग संसार में लोगों की वांट को अनंत है और जिन वस्तुओं की वांट है वो वस्तुएं सीमित है इसलिए सीमित वस्तुएं और अनंत कामनाएं इन दोनों के तालमेल के अध्ययन को ही अर्थशास्त्र कहते हैं हुँ? अब देखो अर्थशास्त्र क्या है ये काम और काम पदार्थ इन दोनों का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र अब अर्थास्त्री क्या कहेंगे कि कि देखो तो ये काम पदार्थों को किस प्रकार से प्राप्त करो जैसे कि मान लो आपके सात हजार रूपए मन आमदनी है तो एक बजट बनाओ उसमें देखो खाने के कितना खर्चा करना कपड़े कितना खर्चा करना यात्रा कितना खर्चा करना बच्चों की पढ़ाई कितना करना इस प्रकार से बना और उसके बाद में एक ये भी रखो कि हमें उसमें से सौ दो सौ पांच सौ रूपये कुछ बचा कर रखना है इस प्रकार से बजट बनाओ और उसमें देखो किस किस्मत प्रायरिटी किसकी है और फिर कम किसकी है ये सब बना करके जब उस प्रकार से अपने उस पैसे को खर्च करोगे वो तुम्हारी सीमित साधन है जितना पैसा वेतन मिल रहा है और इच्छाएं अनंत है तब अनंत इच्छाओं को मत देखो उसमें से जो तुम्हारे का साधन है उसी से प्रायरिटी को देख करके ध्यान में रख करके जो तुम बेस्ट सेटिस्फेक्शन अपनी कामनाओं का कर सकते हो वो अपने को कर लो उसी में संतुष्ट रहो अभी अरे ये नहीं कहते इन कामनाओं का क्या कर दो वो कहते तो अनंत कामनाएं रहेगी उनके पास इसका कोई उत्तर नहीं है कि अनंत कामनाओं को क्या किया जाए वो तो विषय इसका कि इन कामनाओं को समाप्त किया जा सकता है जब कामना ही नहीं होगी तो आपको तो क्या जो कुछ भी प्राप्त हो गया वही संतोष देगा वो कम थोड़ी लगेगा वही बहुत दिखाई देगा आपको तो जितना भी प्राप्त होगा ये दिखाई जाएगा तो ये अध्यात्म के क्षेत्र में ये है कामनाएं और कामना और काम पदार्थ इनका विचार दूसरे प्रकार से है परमात्म की दृष्टि से है और लोक में भी इनका विचार होता है लेकिन लौकिक दृष्टि से है लौकिक दृष्टि में व्यक्ति कम संतुष्टि ज्यादा संतुष्टि ये तो प्राप्त कर सकता है लेकिन परम संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकता संसार में लौकिक क्षेत्र में इसकी परम संतुष्टि जो प्राप्त होगी वो तो आध्यात्मिक के क्षेत्र में ही होगी उसके बाद एकमात्र अध्यात्म विद्या ही उसके लिए होता बस इसके आगे सब देखेंगे सब नान्याघुपते हृदय मद सत्यमी चावान भक्ति प्रयश्छरल तुम्गवे काोषरित्रोसंसरा जय जीरा श्रीराम जयरा जय जय राम राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम